उस समय, उस समय ब्रह्मा देवताओं, वृश्चियों, पितरों, दानवों का संघार करके युग युगशय पर महत्त्वर्षी के द्वारा सृष्टि की पुनः स्थापना करते हैं। एक हजार, एक हजार चतुर्युग का जी का एक दिन होता है, और इसी तरह एक हजार चतुर्युग की ब्रह्मजी की एक रात्रि होती है। जीवों के ये तीन नैमित्� और अत्यंतिक प्रलय बतलाए जाते हैं ब्रह्म द्वारा किया हुआ कल्प दहा प्रसंयम और नियमित है जिस प्रलय में भूतों के कारण ए साधारण कारणों का शय होता है उसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं उस महान प्रलय के बाद करणीभूत उपादान का अस्तित्व एक साथ नष्ट हो जाता है उनको अत्यंतिक प्रलय कहते हैं ब्रह्मा जी उन देवताओं का संहार करने के बाद अपने एक दिन के बाद पुनः सृष्टि का प्रलय करते हैं उस समय शेयन करने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा प्रजाओं का संहार करते हैं इस प्रकार 1000 युग बीत जाने के बाद युग अक्षय के बाद आत्मस्य सभी प्रजाओं की सृष्टि का विस्तार करते हैं उस समय घोर अकाल पड़ता है और 100 वर्ष से वर्षा नहीं होती जिसके कारण पृथ्वी पर बचे हुए प्राणी भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं विभावसु सात रश्मियों से युक्त होकर उदित होते हैं और वे अपनी तीखी किरणों से समस्त जल को सोख लेते हैं उस उनकी किरणों का तेज ऐसा है हो जाता है, वे किरणें हरे रंग की और बहुत से तेज में तथा तेज में हो जाती है वे सात भागों में बाट जाती है वे धीरे-धीरे समस्त पृथ्वी जल राशि में व्याप्त होकर बदल जाती हैं, भूम, काश्त, वन, तेज, प्रभुति तथा पुनः पुनः परिव्याप्त होकर वे किरणें बहुत � जल उठती हैं, ये सातों भासकर बहुत त्रप्त हो जाते हैं। ऋषि बोले, ऋषियों की इस प्रकार बात सुनकर भगवान वायुदेव बोले, हे ऋषियों, हे ऋषियों, मनुष्यों के 432 करोड़ 98 लाख 80 वर्षों में प्रलय होती है। मानव मान से इतने ही वर्षों बाद प्रलय की अवधि बदलाई जाती है। ब्रह्माजी का एक दिन एक करोड़ बीस लाख का तथा नौ हजार से अधिक दिव्य वर्षों का होता है प्रलय के समय पर सात देव उदित होते हैं सभी लोकों में चारों प्रकार की प्रजाएं महाभूतों में विलीन हो जाती हैं सारा संसार जल में हो जाता है स्थावर जंगलम जीवनिकाएं सब नष्ट हो जाती है। सब का करके शांत हो जाते हैं प्रजापति सबका संघा� गदगलोक समूह में प्रकाश का अभाव होकर अंधकार ही अंधकार हो जाता है ईश्वर की रूप में इस्तती यह पूरा संसार समुद्र में बदल जाता है जब तक जब तक भगवान का दिन रहता है तब तक एकावरण रूप संसार हो जाता है इसके बाद उनकी रात्रि जल की स्थिति तक रहती है इसके बाद दिन माना जाता है ये तीन रात कर्म पूर्वक बदलते रहते हैं। इस समय संसार में जितने भी चराचर जीव हैं, वे सभी विनष्ट हो जाते हैं। इस कारण परलय को आभूत संपलव कहते हैं। प्रजाओं में सबसे पहले भूत पैदा होते हैं। अतः प्रजापति, जी भूत ही माने जाते हैं। उनी भगवान से सारे संसार का नाश होता है। इसलिए आभूत सम्पलब्ध कहते हैं अतीत वर्तमान भविष्य की प्रजाओं को त्रयलोकीक आयु परिमाण दिव्य संख्या से अवदार्द माना जाता है प्रजापति ब्रह्मजी की आयु दो पद्धती काल की मानी जाती है इतने ही समय तक उनकी स्थिति रहती है इसको प्रजापति ब्रह्म जी का प्रतिसर्ग होता है जिस प्रकार जिस प्रकार तेज हवा के झोंकों से दीपक बुझकर शांत हो जाता है उसी प्रकार प्रतिसर्ग द्वारा ब्रह्म जी भी शांत हो जाते हैं उस समय जब अव्यक्त में नहत्व विलीन हो जाता है और नहदादी सब महेश्वर में समा जाते हैं तब गुण साम्य हो जाता है। मैंने आप लोगों को परलय का वर्णन सुना दिया है। यही ब्रह्मा जी का नैमित्तिक परलय कहा जाता है, जो मनुष्य इस वर्णन को वर्णन को सुनता है अथवा सुनाता है। उसको परम सिद्धि प्राप्त होती है, इसके सुनने में विद्याओं का ज्ञान होता है, क्षेत्रीय मनुष्य को युद्ध में विजय प्राप्त होती है, वेश्य को धन प्राप्त होता है, शुद्र को सुख प्राप्त होता है, ब्राह्मणों को इसके महत से विद्या प्राप्त होती है, वायुप्राण का सौवा अध्याय संपूर्ण, वायुप्राण का एक सौ ऐसे सामान्य चरित्र वाले द्विजातीय लोग जो यज्ञ आदि का शास्त्र सम्मत अनुष्ठान करते हैं विषावदेवों के साथ यह लोक में निवास करते हैं मैंने पूर्व प्रसंग में जिन-जिन चौदह मनुष्यों का वर्णन किया है वे भूत अभिधत और वर्तमान समय के मनु हैं ये मनु ऋषियों गंधर्वो और राक्षसों के साथ प्रत्येक मनवंतर में पुनः जन्म लेते हैं देवर्षि सप्तऋषि देवगण पित्रगण तथा धार्मिक विचार वाले द्विजाती मात्र क्रमशः महर्य लोक में आश्रय ग्रहण करते हैं अभिमान रहित सत्यवादी योग में तत्पर श्रोतास्मार्ग कर्मों में श्रद्धालु वर्ण आश्रम धर्म में निष्ठावान लोग मनवंतर के समाप्त होने पर अपने अपने अधिकारों से निर्वत होकर महर्य में आसित होते हैं ऋषि बोले परम सामर्थे मात्रिश्वन आप जिस महर्य लोग की चर्चा कर रहे हैं वह कैसा है हमारे विचार से ऐसे प्रत्येक लोग में बह बहु संख्यक लोग निवास करते होंगे अतः उन महात्माओं के जितने लोग हैं उनको आप बतलाने की कृपा करें क्योंकि आप हमारे ऊपर प्रश्न हैं और इन बातों को सत्य सत्य है जानते है विनम्र वाणी सुनकर वायुदेव मधुर वाणी में बोले वायु बोले हे ऋषियों ये जो चौदह लोक ऋषियों ने कहे हैं उनमें सात क्रत और सात एक्रत लोक हैं भू आदि सभी लोक क्रत हैं सात प्राकत लोक हैं पृथ्वी आंतरिक स्तुतिव्य और मह ये लोक आरंभिक नाम से कहे जाते हैं ये लोक शेष और वृद्धि करने वाले कहे जाते हैं नैमित्तिक लोक प्रलय प्रयंत इस्तित रहते हैं जन तप सत्य ये तीन लोक एकांतिक एक और सत्यगुण वाले हैं ये कल्प तक रहते हैं सात व्यक्त कहे जाने वाले लोक वे भू भुव, भुवे स्वर मह मह जन तप और सत्य इसके बाद मेरा लोक है ब्रह्माने भ्रुहा ऐसा कहा तब भूवर लोक की भू कहने पर भूवर लोक की स्वय कहने पर स्वर स्वर लोक की रचना हुई भू की पार्थिव लोक नाम से भू की अंतरिक्ष नाम से स्वर की स्वर्ग लोक नाम से प्रसिद्धि हुई अग्नि भूतों का यानी पार्थिव वस्तुओं का अधिपति है उसे भूपति नाम से कहा गया है वायु अंतरिक्ष के अधिपति हैं अतः है वायु भूवस्पति नाम से कहे गए हैं भव्य और स्वर लोक का अधिपति सूर्य है इससे वे दिव्यस्पति नाम से कहे गए हैं हे ब्रह्मा ने ऐसा कहा है मैं तो महर्य लोक की सुश्री ही देवगण अपने अधिकार काल के समाप्त होने पर महर्य लोक में जाकर ही रहते हैं पांचवाजन लोक है। इस लोक से स्वामभु मनु आदि की प्रजाओं संतान का जन्म अर्थात उत्पत्ति होती हैं इसलिए इसे जनलोक कहते हैं हमने पूर्व प्रसंग में स्वामभु मनु के वंश का विस्तार से वर्णन तो किया ही है वे सब कल्प के जो समाप्त होने पर तपोलोक में आश्रय प्राप्त करते हैं क्योंकि तपोलोक कल्पांत में भी स्थित रहता है � एवं सनत कुमार आदि देवगण जो उधर वृता ब्रह्मचारी हैं वे तपोलोक में ही स्थित रहते हैं सत्य यह शब्द भी ब्रह्मजी द्वारा कहा हुआ है इसका प्रयोग सत्ता मात्र में होता है इसी से ब्रह्मलोक को सत्य लोक भी कहते हैं यह अत्यंत प्रकाशमान सातवां लोक है सभी देवगण गंधर्व अप्सराय यक्ष और गोहाओं के साथ स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। सर्प, भूत, पिशाच, नाग, एवं मनुष्य गण, प्रत्वी लोक पर निवास करते हैं।